तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है सुमना नारी का सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो, जो, जो, जो आवरण पड़े हैं अंदर थिरकन मात्र होगी तो, तो आपके आप पास क्रोध आवश्यकता से ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा आस्था तो कायम होगी मूलाधार में हल्की थिरकन की बात कर रहा हूं पूर्ण कुंडली चेतना का तो तत्व अलग है चूंकि उस वह आपको ज्ञान की आवश्यकता है और जो जो आप आगे क्रम बढ़ते जाएंगे चूंकि विस्तार की उन चीजों पर जाऊँ तो एक एक चक्र पर पूरा एक एक ग्रंथ तैयार हो सकता है प्रमुख जो कि जो आपके साथ तुरंत लागू हो जाता है आप कहते हैं हमारे अंदर क्रोध बढ़ने लगता है आवेश आने लगता है उलझन ज्यादा आती है, जो कुछ लगता है, है।, है। हावी होती है कि व्यक्ति कई बार मानसिक असंतुलन का शिकार हो जाता है आप पहले भले कहते रहे मुझे मेरे अंदर वासना नहीं रहती वासना भाव नहीं आता मगर जब आप मूलाधार से स्वादिष्ठान चक्कर कोर बढ़ेंगे चुके सब चक्र है आपके उन चक्रों की ओर बढ़ेंगे तो काम वासना तीव्र वेद से आती है कई लोग जैसे पत्र लिखा करते हैं गुरुदेव जी भाव पैदा हो जाते हैं कई बार अपने इष्टों के प्रति विचार भटकने लगते हैं भाव पैदा उलझन तो आ जाती है तो स्वाभाविक क्रम है इन ग्रंथियों का स्वाभाविक क्रम है कि आपके अंदर काम और क्रोध बड़ी तीव्र गति से बढ़ेगा आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप मेरे अंदर भी इस तरह के विचार आ सकते हैं जिस तरह विचार अचानक पर अपने शुरू हो गए बड़ा आप की ओर रहेंगे विचार दूसरे ओर भटक रहे हैं आपके अंगों में बाह्यक्रम में प्रभाव फैलने लगेगा मगर वही जब, जब और आप आगे, आगे बढ़ते हैं मणिपुर चक्र पर पहुंचे नाभ चक्र पर पहुंचेंगे तो आपके अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान अच्छी अच्छी चीजें आपको टेस्टिक चीजें खाने के आप आदि, आदि होने का भाव आपको होने लगेगा कि अच्छी अच्छी चीज हम खाएं अच्छी अच्छी चीजों चूंकि एक पक्ष ये इसका यह है समान पक्ष जो आपके गृहस्थ लोगों के साथ लागू होता है इसके अलावा इसके अंदर के विस्तार क्या है किस तरह कंट्रोल किया जाऊंगे संक्षिप्त जानकारी आगे दूंगा कि विचार स्वाभाविक आप लोगों के साथ जुड़ते हैं तो चक्र की ओर जब हम हमारे रिश्तेदार तो और ज्यादा लगाव बढ़ेगा और ज्यादा मोह माया आएगी रास्ता में बढ़ रहे सतपथ की ओर मगर जागर रहे चुकी ऊर्जा की दिशा कहाँ जा रहे हैं के दिशा कहां जा रही है? उन चक्रों की हमने केवल स्थिर कर चुकी है पूर्ण कुंडलनी चेतना जागृत करना इतना आसान नहीं मगर ये थिरकन मात्र दे देते उन चक्रों में तो उन चक्रों का बाहर जो पहले उपयोग होगा जहां जीवन हुए विद्युत वही पर जाएगा उन्हीं जगहों में फैलना शुरू हो जाएगा और हम किसी एक बिंदु पर ले जाने चाहते हैं तो उन सभी तारों को धीरे धीरे काटते हुए हमको उस जगह पर ले जाना पड़ेगा जिस जगह पर जाकर के हमारा मन मस्तिष्क से एकाग्र हो सके विशुद्ध चक्र पर जब आप जाएंगे कंठ चक्र पर जब आप जाएंगे तो आपको तो लगेगा कि मेरे पास वाक शक्ति पैदा हो रही है क्रोध आवेश वासना ये सब चीजों बन चुकी है एक, एक साथ नहीं होते एक, एक साथ सभी के तार जुड़ते चले जाते हैं आप छोटी छोटी बातों में किसी को कुछ शब्दों के बक देंगे किसी के लिए कुछ शब्द कह देंगे किसी को श्राप देने लग जाए किसी को तुम्हारा ऐसा हो जाए तुम्हारा ऐसा हित हो जाए नाना प्रकार दुश्मन का ऐसा नष्ट हो जाए दुश्मन का समाप्त हो जाए या दूसरों के बारे में नाना प्रकार के भाव पक्ष निश्चित रूप से आप जाकर आप रोक नहीं पाएंगे ये जितने चक्र नीचे के हैं चारों चक्र चारों चक्र सदैव यदि गुरु का मार्गदर्शन नहीं है गुरु की कृपा आपके पास नहीं है गुरु की चेतना तरंगे आपकी सहायता नहीं कर रहे तो निश्चित से अच्छे से अच्छे योगी भी भटक करके रसातल में चले जाते हैं आचार्य रजनीश का जीवन क्यों भटका केवल ही में बात में धीरे धीरे ध्यान की अवस्था की और बातें उनके चिंतन उनका पूरा साहित्य पढ़ करके आप देखें पूरा जीवन एकदम अशांत था कोई वास्तविक सत्ता का ज्ञान नहीं दे सके कि वास्तव में शुरुआत कैसे की जाए और अंत कैसे पहुंचा जाए खुद का जीवन वास्तव में भटक गया संभोग से समाज की बात कहने लगेगी क्योंकि वो आपको सत लगेगा वही लोग आपको सत लगने लगेगा लगेगा लगे जीवन का यही सत्य है और उनके साथ जब उन चक्रों का अगर चेतना ज्यादा प्रभाव होंगी तो इतनी दृढ़ता से आप अपनी बात कह देंगे कि दूसरा उसके सामने लगेगा आप जो कह रहे हैं कह रहे हैं मगर सत्य नहीं होता इसलिए मैंने कहा समाज का मार्गदर्शन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक अपने पूर्णत् आत्म तत्व को हम प्राप्त न कर ले आपको आलत से आएगा नींद आएगी इन सब चक्रों के स्वाभाविक बात आपकी ऊर्जा तो जागृत होगी भावपक्ष तो, हो तो आपको तो उधर बार बार खींचेगा मगर तो वही ऊर्जा वे उधर से आएगी बेकार में चलती चली, चली जाएगी जिस तरह आप धन तो कमा रहे हैं मगर शराबी और जुआरी बन गए तो शराब और जुमे पूरा नफ्ट होता तो तो चला जाएगा आपका जितना आप कमाते चले जाए उसी तरह आप ऊर्जा तो पैदा कर रहे हैं साधना तो आप कर रहे हैं मगर साधना की ऊर्जा जा रही है जिन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए और आप कह रहे हैं हमारे हमको कहीं ध्यान नहीं लग रहा हमको कहीं लाभ नहीं मिला हमारा हमको नींद आ जाती जब हम पूजन बैठते हैं स्वाभाविक अवस्था है जब तक इन चक्रों के ऊपर प्राणवायु वा आपकी सक्रिय नहीं होगी तब तक आप सत्य को नहीं पहचान पाएंगे सत्य ज्ञान प्राप्त अज्ञात चक्र के पहले आप सत्य का ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते मैं चूंकि अज्ञात चक्र के ऊपर जाने की एक लंबी यात्रा है मगर मैं कह रहा हूं अज्ञा चक्र जब तक आप नहीं पहुंचते नहीं महसूस कर पाते कि जो सत्य है कहा जा रहा है कोई नलनी चेतना कोई चीज होती है ध्यान की प्रक्रिया कोई चीज होती है सूक्ष्म शरीर कोई चीज होती है क्योंकि इनके पहले भी सूक्ष्म की, की कई बार अनुभूतियां प्राप्त हो जाती है मगर सब दुरुपयोग में ही आपको ऊर्जा जाएगी आपको जो नींद आने लगती आलस आने लगती है जिस तरह आप आंख बंद करते हैं आपको नींद आने लगती है आप सोने लग जाते हैं नींद के लिए आप प्रयास करें ना करें अगर शरीर में थकावट आए तो नींद बर्फस आपको खींच लेगी कई बार इतना नींद आप हाथी हो जाती है कि आप बैठे हैं पढ़ते रहे बर्बस आपको झटके आएंगे ये नींद का स्वभापूर्ण नींद आप नहीं लेना चाहते नींद आपको खींच लेती है इसी तरह इन चक्रों की अपनी क्षमताएं है जिस समय आज्ञा चक्र पर आपकी प्राण वायु प्रवेश करने लग जाएगी एक किरण जो मैंने बताया था कि एक सुराग कर दिया जाए तो उसका लाभ क्या मिलने लगे जिस दिन किसी भी दिन जिस दिन अचानक आपके साथ ऐसा होगा कि एक किरण उस पर पहुंचेगी आप कहो उठोगे कि सब कुछ सत्य है जो गुरु जी कह रहे सत्य था प्रकट सत्य है क्योंकि जो अगर यह सत्य है तो आगे का सब कुछ सत्य जरूर होगा क्योंकि उस दिन ही आपको ज्ञान होता है कि मेरी चेतना किस तरह आगे को खींच रही है जिस तरह नींद आपको नींद में खींच लेती है आप जानते हो क्या नींद होती है आपको कोई कहेगा नींद होती ही नहीं है आप मानोगे आप कह दो अगर ऐसा कोई कह रहा है तो कह देगा कि आपको आप ये कहोगे वो पागल है अगर ऐसा कोई कह रहा है यदि मेरे सामने कोई आकर के कहकर नहीं ध्यान लगता ही नहीं तो मैं उसे क्या कहूंगा पागल है या तो उसको उस चीज का ज्ञान नहीं जैसे आपको कोई नींद के लिए के कहे कि नहीं नींद होती नहीं नींद तो आती ही नहीं क्योंकि आपको नींद सभी लोग लेते हैं आप कह सकते नींद आती है नींद हमको खींच लेती है अब थकावट में हो हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो नींद आ जाती है थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो नींद आ जाती है कई बार नींद हमको बर्बस अपनी ओर खींच लेती है उसी तरह हम हम पलड़े को क्योंकि पलड़े से इतना विपरीत खड़े हैं जिस दिन हम प्रयास करके उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जबकि आप प्रयास करें तो हो सकता है दो साल चार साल पांच साल लगे किसी को एक महीने लग सकता है किसी को चार महीने लग सकता है किसी को बीस साल भी लग सकते हैं मगर यदि उस बिंदु तक पहुंचना हमारा कर्तव्य बनता है मनुष्योचित कर्तव्य बनता है कि जिस तरह हम नींद का आंद लेकर इस शरीर को हमको कुछ राहत मिल मगर मैं कह रहा कर ध्यान का आनंद लेने लगे जो घंटे की नींद नहीं मिलेगी वो आधे घंटे के ध्यान में आप कर लेंगे। रास्ते चेतना तरंग ऊपर की ओर खींचता है आप, ध्यान, आप नीचे प्रेम का किसी जगह माँ की गोदी में बैठा हुआ हो अब मां की गोदी से उससे छीना जाए हटाया जाए तो बच्चा रोने लगता है जिस तरह आप अवश्यता से ज्यादा नींद में हो किसी बच्चे कहेगा कि बेटा भोजन कर लो जाके बैठ के पढ़ो तो लो एक उसको लगता है जैसे कोई मार रहा हो उसे लगे बस नींद ही मेरे लिए सब कुछ ए, खाना मिले चाने मिले सब कुछ बेकार है उस दिन आपको सत्य का भावना होगा जिस दिन आपका ध्यान आपके ओर खींचने लगा आपको लगे नहीं मेरे शरीर में कुछ है वह जो सामान्य तौर पर नहीं मैं देख पाता था वह जो मुझको कहीं न कहीं ऊपर बरबस अपनी ओर खींच रहा है मैं अगर नींद में भी जाना चाहूं तो नींद मुझे आएगी नहीं केवल एक चेत्र प्राणवायु मेरे अज्ञात चक्र पर पहुंची अज्ञात चक्र के नीचे निश्चित रूप से आप उस तत्व को नहीं साफ कर पाएंगे मगर जब, जब चेतना, चेतना की एक तरंग आपकी आज्ञा चाहिए जिस तरह कहने लगते हैं हमको ध्यान आने लगता है आपको इस तरह का अनुभूतियां ये सब बेकार की बातें झूठ बोलते होंगे या सामान्य अनुभूतियां हो जाती हैं उनमें बहुत कुछ भटक के पहले ही रह जाते हैं छोटी मोटी अनुभूतियां चेतना तरंगे इनके कई बार ऐसे प्रयास होते हैं उतार चढ़ाव जीवन में होते तब कहीं दसों साल बाद जाकर के व्यक्ति कुंडल चेतना के आगे के क्रमों की ओर बढ़ पाता है मगर प्रारंभिक क्रम में जिस दिन थोड़ा चक्र लगेगा कई बार, लगे, बार अनुभूत अवस्था की आपने थोड़ा सा मंत्रों को जाप किया आपकी प्राणवायु जहां पर वहां पर पहुंची तो आपको कुछ करने की जरूरत है आपका ध्यान पर बस लग जाएगा शब्द तक आपके लोप होने लगे ये वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद सब इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि आप ग्रंथ से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं आग की प्रारंभ में भी आपका, साथ देती, भी आपका साथ देगी उस अवस्था में जाप कर रहे हैं शस्त्रार केवल जब हम बढ़ने लगेंगे तो शब्द सब बेकार हो जाते हैं मंत्रों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मंत्रों का अस्तित्व नहीं इसका तात्पर्य मंत्रों का पूजा न करें इसका तात्पर्य स्थूल मूर्तियों की पूजा न करें हमारे लिए सभी सहायक है हम उससे नीचे जब भी ध्यान छोड़ेंगे अगर आगर इनका सहारा नहीं लेंगे तो फिर भटक जाएंगे क्योंकि यही सब हमको मंत्र ही हमको यहां से लेकर अज्ञा चक्र तक पहुंचाते हैं राजा चक्र तक क्योंकि राजा चक्रो तीसरा नेत्र मान लो प्रकृति का वह क्रेंद मान लो जहां से प्रकृति के स्रोत जुड़ जाते हैं आधे चक्र नीचे के भौतिक जगत की ओर लिप्त करते हैं और अज्ञाचक्र श्रार और ऊपर के सूक्ष्म जगत के जो चक्र है ये एक विस्तार का चिंतन है वो हमको दृश्य से अदृश्य जगत की ओर जोड़ते हैं एक बार जब आपको झलक प्राप्त हो जाए एक बार अनुभूत हो जाएगा कुछ भी कहती रहे प्रेमी प्रेम का बार बार मिलना चाहते उनको कोई कुछ भी कहता है तो दुनिया निशार नजर आती है हर एक प्रेम के लिए बाधक नजर आते हैं उसी तरह वह प्रेम अलौकिक आनंद संभोग जिसे कहा गया है अपने आप का भोग करना अपने आप का आनंद लेना अपने आप की तृप्ति लेना जहां बाह्य ग्रंथिया सामान्य शांत हो जाती है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है शरीर का अंग अंग आपका शिथिल हो जाएगा शांत हो जाएगा सिर्फ आपकी मेरुदंड चेतन होगी आपकी कोशिकाएं चेतन, चेतन होगी चूंकि दोनों पक्ष आपके एक फुल जगत चेतन को चेतनता प्रदान करने वाली एक सूक्ष्म जगत को चेतनता प्रदान करने वाली है आप के अज्ञात चक्र पर उच्च चेतना तरंगे प्रवेश करेंगे आपकी कितनी चेतना तरंग प्रवेश करा पाते हैं हल्का से स्पर्श करते हैं तो हल्के आनंद को प्राप्त करेंगे मगर एक हल्का सा आनंद में आप सत्य निश्चित रूप से स्वीकार कर जब यह सत्य है तो इसके आगे की यात्रा निश्चित रूप से सत्य होगी व्यक्ति केवल वही तक भटकता है अनास्था वही तक आती है भौतिकता के घों तक उलझाते हैं जब तक हमारी प्राणवायु अज्ञात चक्र को स्पर्श नहीं कर जिस समय हम अज्ञा चक्र को स्पर्श करने लगते हैं हमें वह आलोक आनंद मिलने लगता है वह तृप्ति मिलने लगता है हमको लगने लगता है कि जिस तरह हम बाहर की श्वास लेते हैं हमारे लिए लाभदायक है, भोजन करते हैं तृप्ति मिल जाती है उसी तरह इस नशे में ही तो सब कुछ सार छिपा हुआ है क्योंकि आपको लगेगा की अगर हमने एक मिनट का ध्यान लगा लिया तो मेरा घंटो एकदम आनंदित हो जाता है हो जाता जिस तरह एक बच्चा माँ का स्तन करने के बाद काफी देर तक उसको अलग खेलता कूदता रहता है उसकी तृप्ति हो जाती भूख मिट जाती उस तरह एक, एक पल का अगर आपका ध्यान लगा एक मिनट भी आपको ध्यान लग गया तो आपको तो लगे कुछ ऊर्जा प्राप्त कर ली मुझे कुछ मिल गया मेरी तरफ भोजन करते ही पेट की हो गई तो आप दो चार घंटे आराम से दूसरे कार्य करते कार्य करती रहती आनंद उसी तरह वो एनर्जी फिर आपको कार्य करने लगे फिर स्तूल का भोजन आपको आप स्वतः सीमित लेने लगे जिस तरह मैं कह दू जब मैं यहाँ से जाता हूं तो मुझे जो भोजन की थाली जल्दी ला देता है भोजन लगता तो मुझे मुझे शत्रु समान नजर आने लगता है ये मेरी मजबूरी चुकी फूल शरीर को भी चला जिस तरह मैंने कहा कि मंत्र भी सहायक है, है तो फूल शरीर में भोजन नहीं लूंगा तो स्थल शरीर नहीं चल सकेगा मगर भोजन की बात कोई करता है जिसमें मैं ज्यादा चेतन अवस्था में रहता हूँ सामान्य वो शत्रु समान नजर आता है जिस तरह बच्चे को कोई किसी गोदी से छीन करके बाहर करे चुकी भोजन ध्यान में बाधक है भोजन आपने किया नहीं कि वो चेतना तरंगे धीरे धीरे आपको कुछ सीमित हो जाए जो आनंद उसमें मिलता है उस आनंद में आपकी भूख प्यापया मिट जाती है उस आनंद में आप चाहे जब तक चाहे बैठे रहे मगर एक पल्फ नहीं होगा जो जो आप पूर्ण प्राप्त करते चले जाएंगे आपके पास बाहर की जिम्मेदारी नहीं तो मेरा मेरे द्वारा क्यों कहा जाता है कई बार मेरे खुद आंसू निकला चौहानों चौहान हो में ही चीज करता हूं। कई बार मुझे अंदर ध्यान में फिर बैठता हूँ ज्यादा देर वहां नहीं बैठ उसके बाद फिर मुझको वहां से उठना पड़ता है चालीसा भवन जाना पड़ता है थोड़ी देर चालीसा भवन में ध्यान लगाता हूँ फिर वहां से उठना पड़ता है मूल ध्वज में जाना पड़ता है मूल ध्वज में थोड़ी देर ध्यान लगाता हूँ फिर वहां पैदल चल के आना पड़ता है थोड़े चूंकि साधकों के लिए अवश्य बनेगा इसलिए कहा कि समाज तो के बीच रहने के तो लिए ऋषि तो मुनि ने क्यों कहा है कि या तो, तो अगर चैतनता आ जाए तो हिमालय पर्वतों में चले जाओ इसलिए नहीं कि समाज का कल्याण वो एकांत भी रहकर कर सकते हैं मगर आज जड़ता समाज में आ चुकी है जब तक उनको चिंता नहीं दिया जाएगा जब तक समाज का कल्याण नहीं होगा या तो उन्हें कहा गया कि अपने को नष्ट कर दे अपने प्राण को तो त्याग तो करके तो सूक्ष्म जगत में अपना प्रवेश प्राप्त कर ले केवल मात्र इसीलिए कि बार बार के बाधक बार बार शरीर पर कई बार विपरीत प्रभाव डाल देते हैं कई बार किसी अंगों में क्योंकि प्राण वायु आपने चैतनता की और तत्काल आपको उठना पड़ गया तत्काल आपको चलना पड़ गया तो हो सकता है प्राण वायु आपके चैतनता दूसरी सभी अंगों में तत्काल प्रवेश न कर सको क्योंकि आप पूरे प्राण चैतनता को खींचकर गया, चक्र पे स्थिर कर लेते हैं और फिर तत्काल उन चीजों को प्रवेश कराते जब पूरे शरीर तो ब्लड का सर्कुलेशन हो सकता है पूरे शरीर में तत्काल न फैल पाए आप एक मिनट आप आनंद प्राप्त करें एक मिनट बाद आनंद से फिर आपको हटना पड़ता है तो उसी तरह व्यथा होती है जिस तरह एक छोटे से अबोध शिश को माँ की गोदी से हटाया जाता है आप सब लोगों ने माँ की गोदी का एहसास किया है कि क्या आनंद मिलता है क्या तृप्ति मिलती है उससे करोड़ों गुना ज्यादा अधिक वो है तृप्ति आनंद जो मेरे द्वारा बाद बीच में संकेत दे दिए जाते हैं कि जिन सुख सुविधाओं को जिन भोग विलासों को तुम तृप्ति मानते हो वो एक मिनट फिर पैर में ठोकर मारने के समान आ जाएंगे केवल वह तृप्ति वह आनंद क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक उस में आएगा। तो और आनंद प्राप्त करने के लिए दिव्य लोगों या सूक्ष्मों के उनसे तारतंब आपके मिलने शुरू हो जाते हैं चूंकि सब कुछ शस्त्रारे हमारे समाहित है इनकी कुस्कों पर हमारे सब कुछ समाहित है एक एक कुश्क किसके तार कहा से जुड़े हो चुकी समस्त ब्रह्मांड जो समस्त लोग है हमारे अंदर समाहित है सुपर कंप्यूटर अंदर मगर उनको सक्रिय जब तक हम न करेंगे टीवी में जैसा लगा हुआ है कितने चैनल आएंगे चेतना प्रदान कर दी उसके आधार पर हम जब जिस क्षेत्र में चित्र डालना चाहेंगे उस क्षेत्र से हमारा संपर्क जुड़ने लगेगा तभी मिलता है सच्चिदानंद का अच्छा सच्चा सुख तभी मिलता है वास्तव में परमहंस का सच्चा सुख तभी वास्तव में तुम गुरु तत्व पर समाहित हो सकोगे आनंद की जान चूंकि उस यात्रा को तय तो करो रास्ता मेरे द्वारा बताया जा रहा है अब आप कितने दिन में तय कर सकते हो आपके ऊपर तो है? रास्ता तय करना पड़ेगा बड़ी सहजता के, के साथ उलझाए नहीं परेशानी आए ग्रस्त प्राणी है सब लोग तो उनके एक बार माँ के चरण में रख दो तो मेरे जीवन में परेशानी मगर एक भाव जरूर रख दो माँ यदि मेरे हित में यह हो तो पूर्ण हो नहीं जिस तरह मेरा हित हो जिस तरह मेरा कल्याण हो मुझे हासिल किस बिंदु को करना है किस तृत्व को करना है यदि अनेकों दम जन्म गवा करके भी उस को हासिल कर लिया जाए तो मैं कह रहा हूं सबसे उत्तम होगा क्योंकि एक बार जो चेतना तरंगे जो तरंग भौतिक जगत का तो हाथ छूट है मगर आपने सुषमान नाड़ी को जितना चेतनामान बना लिया उतनी चेतनता के साथ आपको पुनर्जन्म होगा आपका नवीन जन्म होगा आपको, हो आपको कुछ करने जो भी आपकी सामान्य अवस्था आएगी वह चेतना तरंगे आपको बर्फस जागृत होती चली जाएगी जिस तरह मेरा कौन मार्गदर्शन करता था बचपन से जो जो अवस्था बढ़ती चली मुझे वो एहसास था बगैर किए हुए मेरे साथ कुछ हो रहा है मेरा थोड़ा सा वातावरण मिलता था जिस तरह था लेट जाता तो तो की आवाज सुनाई देने लगती थी और शरीर से सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता था और आज जहां मैं बैठा हूँ जिस स्थान पर आश्रम मना रहा हूँ उस अवस्था में मात्र छह साल सात साल की अवस्था मैंने इन दृश्यों को देखा था फेडोल वगैरह जहां पर मैं रहा जहां पर मैंने साधना की उन एक एक दृश्यों को उस बचपन का स्थानों पर कुछ है बाहर जहां को मैं आंखों से चूंकि गांव भदवा गांव था वहां वो वातावरण नजर नहीं आता जो मैं जाकर देखता हूं क्योंकि मैं मेरी पकड़ नहीं थी स्वाभाविक पूर्वजन के संस्कार थे जो बर्फ मेरी चेतना को उन क्षेत्रों में खींच ले जाते थे केवल थोड़ा सा वातावरण बनता था अपने आप एक झनकार थी कई बार लोग तो कहते तो थे मुझको वातावरण से मिलता था एकांत का वातावरण मिलता था भदमा में घर में भी मकान बना हुआ था जंगल में जहाँ खेती थी वहां पर भी मकान बना हुआ था अधिकांश सब हम लोग वहां निकल जाया करते थे जो मुझको शांत एकांत मिलता सभी लोग परिवार के लोग मुझे मेरे बारे में मालूम है मैं इतना एकांत प्रिय रहता था एक बचपन से स्वभाव था लोग कहते हैं पता नहीं गुमसुम से बने रहते हैं क्या सोचते हैं क्या करते हैं एक अलग सोचनी बनी रहती है मेरा था। क्योंकि लोगों के के तक मैं खोया कहा हूं 24 घंटे मुझे नफा किस चीज का सवार है बाहर चीजें अगर दस मुझको रास आती थी तो नब्बे मेरी आंतर चेतना मुझको खींचती थी मगर मेरी चिंता का कंट्रोलर की ओर सत्ता थी मैं जो एहसास करता था अपने आप में शांत चित रहा करता था अनेकों लोगों के साथ जो घटनाएं होने वाली थी मेरे सामने दृश्य रूप में आ जाती थी दसियों साल पहले वो सब कुछ चीजें राम शुक्ला के साथ जो घटना घटित हुई मेरे बचपन अवस्था में सब कुछ मैंने देखा था इसलिए मेरे वो पत्र उनके यहाँ जाया करते थे बार बार सचेत करता था कि भविष्य में इस घटना घटित होना है अभी जो कुछ हो रहा है वो टेलर है भविष्य बहुत खतरनाक होगा धोबी जी जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि मैंने इसी आश्रम में उनको सचेत किया था कि जो कुछ होगा उसे तुम मुझे भी बदनाम करोगे चुके योग जो प्रभावक है मैं जानता था उन छोड़ो मेरे निर्देशों का पालन नहीं कर मैंने बुलाया था कि इसके पहले आप यहाँ चले आना शायद जिस तरह मैं कह रहा हूं कि अगर गुरु आदेशों का पालन किया जाए तो अनेकों प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता है कई प्रकार की घटनाएं उनकी बच्ची सुमन भी यहां बैठी हुई है मालूम कि एक समय उनके साथ उसके पहले मैं साथून की घटनाओं को काट चुका था एक समय ऐसी घटना हो रही थी जहां मैंने रातों रात चौहान को यहां से वहां भेजा था सचेत करने के लिए और पूरी रात मालूम है कि बाकी जोत जला गया पूरी रात मैंने पूजन कच्छ में टहलते हुए गुजार दी थी किसी की घटना को काटना इतना आसान नहीं रहता उन घटनाओं को एक दो बार उनके साथ काट चुका जितनी उनके अंदर पाता था उनकी सहायता कर चुका था अंतिम समय पर आवेश पर कभी भी उन शब्दों को मैंने उनको उपयोग जो आप जानना चाहते हैं मेरे सामने कभी कुछ छिपा नहीं रहता मगर जो जिसके तो साथ होने स्वाभाविक चल रहा है गुरुचिता तो देता है विचार मानस होगा तो रास्तों को तय कर लो मगर मेरा कर्म यह नहीं की मैं हर एक को जीवन दान देता फिरूंगा हर एक घटना उसकी प्रकृति के अनुसार जो कुछ चल रहा होता उसी में गुरु सहाय होता की कल की जो होने वाला आज रास्तों को तय कर लो जो तुमने पूर्व किया हो तो घटित होगा होगा मगर वर्तमान में जो करोगे तो उससे भविष्य भी अच्छा होता चला जाएगा आप मिले कहीं बार की बात नहीं वो बच्चे यहां बैठी हुई है